थर्व दे दिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग एकादश मंत्र का विचार कर रहे थे सुसुप्त जो सुसुप्त स्थान है आत्मा का तृतीय पाद है प्राज्य है वो ओंकार का तृतीय मात्रा है मकारह। तो ये दोनों में क्या साम्य है कहा गया मितेर अपितेर व मिति अर्थात मापनम मापना जैसे राज्य में ये विश्व और तेज से सुसुप्ति अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और फिर जब पुनः सुसुप्ति से बाहर आता है ये दोनों विश्व और तेज बाहर आ जाते हैं जैसे मापने का समय में जो बर्तन में मापते हैं उसमें पहले चावल धान इत्यादि भरते हैं फिर निकालते हैं तो इसी प्रकार की यहाँ भी और मकार में औकार उ ये दोनों प्रवेश करते हैं फिर बाद में निकलते हैं तो इस प्रकार के ये मापन करता है अर्थात ये दोनों का क्या स्थिति है उसको प्राज्ञ जान लेता है अर्थात प्राज्ञ ही वो दोनों का निर्धारण करता है इतने ही जाना है जैसे कहते हैं ना जो प्रस्ताव होता है जिसमें मापेंगे बर्तन जिसमें चावल धान इत्यादि मापेंगे उस बर्तन को पता है कि ये कितना धान गया इसी प्रकार की यहाँ प्राज्यों को ये पता है कि ये कितना ये विषो वाला मतलब उसके पास कितना है वो विषो कितना है वो प्राज्यों को वो जानना है मतलब पता रहता है इसको कहते हैं मिति अर्थात तो वो माप लेता है और दूसरा कहते हैं अपिति अपिति अर्थात लय प्राज्ञ में विश्वत जैसे लय हो जाते हैं मकार में अकार उकार लय हो जाते हैं इस प्रकार की जो उपासना करता है उसका क्या लाभ होता है कहते हैं हो वा इदम सर्वम वो ये सबको जान लेता है जो ये प्राज्ञ का मकार है इस प्रकार की एकत्व तो उपासना करता है वो जगत का जो वास्तव स्वरूप है वो जान लेता है क्योंकि वह कारण के साथ एक हो गया जो कारण के साथ एक होगा जगत कार्य को जान लेगा मीनौती हवा मीनोती अर्थात जान लेता है जान आती इदम सर्वम पूरा जगत को जान लेता है और अपीतिशी अपि ये जगत का लय स्थान हो जाएगा अधिष्ठान अर्थात वो जान लेगा कि जगत मेरे में लय हो रहा है और फिर मेरे में बाहर जा रहा है य एवं वेद ये दोनों सादृश्य के द्वारा जो जानता है भाष्य में भाष्य में प्रथम पंक्ति में सुसुप्त स्थान सुसुप्ति दिया है न उसको संशोधन करना है भाष्य में सुसुप्त स्थान उसमें संशोधन हुआ है भाष्य में प्रथम पंक्ति में जहाँ शब्द आरंभ हुआ सुसुप्त स्थान नहीं हुआ अच्छा नहीं वाँ। अच्छा हाँ वहाँ सुसुप्त स्थान ये होना है सुसुप्त स्थान अपराज्य अच्छा सुसुप्त स्थान करना चाहिए था दस मंत्र स्थान है कार कट जाएगा सुसुप्त स्थान मंत्र में है तो फिर भाष्य में कभी कभी कह सकते हैं सुश्रुति उसका मंत्र का अर्थ कहने के लिए सुशुति कहते बड़े महाराज का पुस्तक सुसुप्त स्थान है सुसुप्त स्थान सुसुप्त स्थान है प्राज्ञ सुसुप्त स्थान में फिर कैसा समास कहेंगे प्राज्ञ को कहेगा सुसुप्तम स्थानम यस्य यह स जो ओ प्राज है सुसूपस्थन है स मकार है, मात्रा, का, मात्रा, का टीका में। द्वितीय ओमकार पूर्वपत द्वितीयपंक्ति मतलब प्रथम पंक्ति का अंत में। अंतिम पूर्वपत एक प्रश्न प्रश्नपूर्वक उपवर्णय दोनों को एक कहने के लिए कोई प्रयोजक सादृश्य होना चाहिए उसको प्रश्न करके वर्णन करते हैं प्रश्न पूर्वकर्णयती प्रश्न पूर्वो यस्मत उपवर्णना तो प्रश्न पहले करके फिर उपवर्णन करते हैं केन भाष्य इति आह सामान्यम सामान्यदम अत्र क्या सामान्य से ये दोनों को एक को कहा गया है कितने हैं सामान्यदम अत्र मितेर तो पहले सामान्य हो गया मितेर मंत्र में कहा मितेर तो प्रतीक ले लिए मितेर मितेर का अर्थ कहते हैं इसमें प्रातिपति को हो गया मिति तो मिति ही मितेर प्रतीक लिए उसका व्याख्यान आरम्भ करके कहते हैं मिति मानम तो मानव अर्थात जिसके द्वारा मापन किया जाते हैं मापते हैं विश्व प्राज्ञेना जसो प्राज्य नलय उत्पत्म प्रस्थेन इव यवायते वचन हो गया तो मीयेते हो गया मीयते इव जैसा वास्तव नहीं है कौन मीयते कौन मापे जाते हैं कहते हैं विश्व तैजसौ विश्व तैजस ये दोनों मापे जाते हैं किसके द्वारा प्राज्य कब कहते हैं प्रलय उत्पत्तियों हो प्रलय और उत्पत्ति अवस्था में ये दोनों मापे जाते हैं कैसे कहते हैं प्रवेश निर्गमन निर्गमनाभ्या तो उसमें प्रवेश करते हैं फिर निकलते हैं प्रवेश करता है और निकलता है ऐसे ही मापन होता है जैसे प्रस्थेन नव यवा यव अर्थात तो जो कहते हैं जो धान गेहूँ जो वो जो प्रस्थेन एव प्रस्थ होता है वो बर्तन जिसके द्वारा मापन करते हैं ये बैत में अथवा बांस में बनाते हैं लकड़ी में भी होता है तो प्रस्थ के द्वारा जैसे यव मापने का समय पहले प्रस्थ में भरते हैं फिर निकाल देते हैं इसी प्रकार की प्रलय और उत्पत्ति अवस्था में ये प्राज्य में विश्व तय प्रवेश करते हैं फिर निकलते हैं ये प्राज्य में विश्व तय प्रवेश करते हैं निकलते हैं कह दिया प्रलय अवस्था में ये प्रलय कब होता है सुश्रुति में प्रतिदिन इसको कहते हैं नित्य प्रलय ये प्रतिदिन होता है तथा तो ओंकार चटिका में मानम एवं विवृणती क्योंकि मितेर का अर्थ कह दिया पहले प्रतिपदि को दे दिया मिति मिति का अर्थ कह दिया मानम भाष्य में मितेर मितेर का अर्थ मिति ही मित्रि का अर्थ मानम द्वितीय पंक्ति में जो भाष्य में तो ये मिति का अर्थ मानम इसका क्या अर्थ है मानम वो एवं मान शब्द का अर्थ कहते हैं भाष्य में कह दिया ये आगे टीका में ओंकार अच्छा ना भाष्य में जिस प्रकार की ये विश्वतेजस को ये प्राजमापन कर दिया इसी प्रकार की मकार भी अकार उकार ये दोनों को मापन करता है तथा ओंकार समाप्त पुनः प्रयोगे प्रविश्य निर्गछत इव अकारोकारो मकार तथा ओंकार समाप्त हो जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं एक पूरा हो गया फिर दूसरा आगे उच्चारण करना है पुनः प्रयोगे प्रयोग अर्थात उच्चारण फिर जब दोबारा उच्चारण करेंगे तब क्या होता प्रविश्य निर्गछत इकार उकार और ये दोनों प्रवेश करके निकलते जैसे कहते कहा मकार में प्रवेश करके फिर निकलते हैं जैसे ये प्रथम हेतु हो गया ये मिति का और दूसरा हेतु हो गया अपितिर्वा तो अपितीर आगे कहते हैं भाषा में अपितिर अपी अय अपिति अपी ना अपितिर अप्यय अपिति शब्द तो का अर्थ कहते हैं अप्यय इन गतो धातु से जब अच करेंगे ए रच तो वो हो जाएगा अप्यय और अगर स्त्रियांग तीन कर देंगे अपीति अपि उपसर्ग पूर्वक अपि पूर्वक अपिपूर्वक आगे तीन करने से अपीति और अच करने से अप्यय अय हो गया तो अपीति का अर्थ अप्यय अप्यय का अर्थ एक ही भाव तो कहते हैं लय एक हो गया सो तो भेद पता नहीं चलना इसको कहते हैं अपीति आपती निकार्थ व्याप्ति फैल जाना यहाँ अपीति अपीति का अर्थ लय हो जाना जैसे घटो मिट्टी में लय हो गया घटो मिट्टी में लय होगा और मिट्टी घट को व्याप्त करेगा घटो मिट्टी को व्याप्त नहीं करेगा क्योंकि जहां घट नहीं है वहां भी मिट्टी है इसलिए घट मिट्टी को व्याप्त नहीं करा। को करेगा मिट्टी घट को व्याप्त करेगा मतलब मिट्टी अधिक स्थान रहने वाला है किंतु लय होने के समय में घट मिट्टी में अपीति लय होगा कारण में लय होगा कारण व्यापक होगा कार्य व्याप्य होगा और कार्य कारण में लय होगा <kuh -hah> कारण व्यापक होता है आगे टीका में ओम ओंकार से नैरत उच्चारणे सति अकार उकारो प्रथ मकारे प्रविश्य पुनः प्रवेशन तस्ग्छत उपलब्येत तेन मकारे अपि इति अनसा वक्त ओम ओंकार ओंकार नैरत उच्चारणे जब ओम पूरा कर देंगे फिर ओम उच्चारण जब करेंगे इस प्रकार की उच्चारण सती अकार उकारो प्रथमे मकारे प्रवेश अकार और उकार मकार में प्रवेश करेंगे क्योंकि ओ जब किए अकार उकार मकार में प्रवेश हो गए पुनः तस्मात्न तो जब द्वितीय फिर उच्चारण करेंगे अंतिम पूर्व में म पूरा हो गया था आगे फिर कहा से आया कहते निकले पुनः तस्मात निर्गत उसी से निकलते हैं जैसे ऐसे उपलब्ध होते हैं तेन मकारि मान सामान्य इसलिए मकार में भी वही मान है जो की प्राज्य है मानव ये सामान्य आ गया मान अर्थात मापना है ये प्रथम सादृश्य हो गया और एक दूसरा सादृश्य कह दिया अपीति लय हो जाना टीका में कहते हैं में वो हो को स्पष्ट बताते हैं भाष्य में ओंकार उच्चारण अने अक्षर एक उकारो अंत्य अक्षर अंत्य है अन्य नहीं अंत्य ओंकार उच्चारण जब ओंकार का उच्चारण करेंगे तो उसमें अंत्य अक्षर कौन है म है तो अंत्य अक्षर सप्तमी है मकार में एक ही भूत एक ही भूत जैसे हो जाते हैं अकार उकार अकार उकार ये दोनों मकार में एक जैसे हो जाते हैं टीका में मकार बत प्राजेपी तद तो अस्थि सामान्य मिहा जैसे मकार में अकार औकार एक हो गए इसी प्रकार की प्राज्ञ में भी विश्वते जैसे एक हो जाते हैं मकार बकार में क्या सूत्र लगा क्रिया चतवती तदस्थि तद अस्थि एकी भूत त्र त अगर एक ही एकीभूत अप्य क्रिया को लेंगे तो तेन तैनातुल्य क्रिया हो जाएगा क्योंकि प्राज्ञ में वास्तव में क्रिया नहीं हो रहा है विश्व तेजस में क्रिया वो लीन हो रहे हैं तो स्थिर प्राजी है तथा तेवती प्रत्येक तद तो अस् तो ये सामान्य प्राज्य में भी है तथा तो भाष्य में तथा तो विश्वतेजस तेजसो सुषुप्ति काले प्राज एकीभूत सुसुप्त अवस्था में विश्व और तेजस्व ये दोनों प्राज्यों में एक हो जाते हैं अच्छा, टीका में उक्त उक्त्यापी सामान्य से फलम आह ये जो सामान्य हो गया अभी दो सामान्य कहते मिति एक अपिति ये सामान्य का फल कहते हैं अतो व सामान्याद प्राज्य मकारयोह तो ये दोनों सामान्य से प्राज्य और मकार ये एक हो जाएंगे टीका में सामान्य न नक्षित फल सामान्य द्वय द्वारा प्राज्य मकारयोर एक अभी दो सामान्य के दे प्राज्य और मकार में क्या क्या सामान्य कहे और अपिति ये दोनों सामान्य के द्वारा प्राजी और मकार में आप एकत्व कहते हैं ये एकत्व ज्ञान यहाँ हमको होने का कोई आवश्यक नहीं है इसका कोई लाभ नहीं है तो होगा तो फिर एकत्व ज्ञान विवक्षित तो नहीं है तो कहते हैं अविवक्षित हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि एकत्व ज्ञानम न अविवक्षितम अविवक्षित है ऐसा नहीं वो कहना चाहते है दोनों का एक यहाँ विवक्षित है विवक्षित अर्थात कहना चाहते है तो कहना चाहते हैं तो क्यों कहना चाहते हैं फलवत्ता ये दोनों में फल मतलब तो में फल है भाष्य में विद्वत फलम आह विद्वत फलम समा हुआ है कैसे कहेंगे विद्वस फलम विद्वान का क्या फल होगा इसमें भाष्य में कहते हैं मीनोती हम सर्वम जगत याथात्म्यम जगत याथात्म्यम ज जग, ऊपर कुछ है क्या नहीं, नहीं है अच्छा जगत याथात्म्यम तो मीनोती इदं सर्वं जगत जगत का अर्थ जगत याथात्म्यम जाना इत्य जगत का यथार्थ स्वरूप को जान लेता है जो प्राग्ञ और मकार का ऐक्य उपासना करता है वो जगत का यथार्थ स्वरूप जान लेता है क्योंकि प्राज्य मौकार ये कारण है जब जो मिट्टी को देखने का अभ्यास करेगा वो सारे मिट्टी का कार्य का यथार्थ स्वरूप को जान लेगा तो इसी प्रकार के ये जो कारण में ध्यान करेगा ये सबका यथार्थ स्वरूप को जान लेगा इसलिए कहते हैं ना वेदांत तो ये मार्ग की क्या ये पूछना नहीं क्यों पूछना है हर चीज में ये क्यों ऐसा हो गया ये यहाँ ये ऐसे क्यों कहे तो क्या कहना ना कह देंगे कि आप आयो ऐसा ऐसा पूजा कर दो कर दिया कर दिया ये हो गया कि ठीक है भक्त है श्रद्धा है जैसा कहा ऐसा कर दिया किन्तु बेदान तो पूछेगा इसको ऐसा क्यों करेंगे ऐसे क्या होगा अर्थात हर जगह में प्रश्न पूर्वक चलना है मिनोति हवा इदम सर्वं जगत या जानाति जगत का जो यथार्थ स्वरूप है इसको जान लेता है टीका में अभिदूषो जगत विषय ज्ञानम अस्थि इति आसंख्य विषिन्ष्टि अविद्वान को भी तो जगत विषय का ज्ञान है तो फिर अगर आप कहेंगे कि मिनोति हवा इदम सर्वं जगत ये सारे जगत को जान लेता है कहते हैं अविद्वान भी तो जगत को जानता है कहते हैं कि ये उपासना का फल होगा कि जगत का याथात्म्य को जानता है जगत का वास्तव स्वरूप को जान लेता है टीका में जगत याथात्म्यमती तो इसको जान लेता है आगे टीका में तो तो तद याथात्म्यम चद यथात्म्यम तदव तद्वदसे जगत जगत का याथात्म्य क्या है कहते हैं अव्याकृतत्व त्व के ऊपर बिंदी कर दीजिए अव्याकृतत्व मां नहीं होगा क्योंकि पर में हल है ना हल होने से ये जो मोहनुस्वार वो नित्य है तो होने के बाद हम आगे कहेंगे हम बांत से लगा देंगे तो पदांत होने से ये विकल्प से कर देगा परसवरण कर देगा पर में है पो तो विकल्प में मॉकार भी हो जा सकता है अनुसार भी हो सकता है महकार भी हो सकता है किंतु बाक्यों का बीच में मौकार नहीं रखने का बाकी का अंतिम है तो मकार वहां रहेगा वहां तक आगे हल नहीं होगा नहीं उनसे, बाकी का बीच में अनुस्वार करना है अव्याकृत एक नंबर टिप्पणी देखें अव्याकृतत्व ये परिणाम वाद पक्षीय मायात्व विवर्त बाद पक्षीय तो चैतन्यत्मक अर्थ अगर परिणाम बाद लेंगे तो अव्याकृत शब्द का अर्थ हो जाएगा माया उपाधि प्रधान और अगर विवर्तवाद मानेंगे तब चैतन्य अभ्याकृत शब्द का अर्थ हो जाएगा चैतन्य विवर्तवाद क्योंकि जगत का यथात्म्य सर्प का यथार्थ रूप क्या है विवर्तवाद लेंगे तो कहेंगे ये रज्जु है और अगर हम परिणामवाद लेंगे तो रज्जु में जो अज्ञान है क्योंकि रज्जु अज्ञान का परिणाम है सर्प अब परिणामवाद लेंगे तो अज्ञान को जान लेंगे लेगा अच्छा ये अज्ञान से ये हुआ अगर विवर्तवाद मानेंगे तब कहेंगे कि नहीं ये रज्जु का विवर्त है सर्प रज्जु में रहने वाला अज्ञान का परिणाम है सर्प और रज्जु का विवर्त है सर्प जब विवर्तवाद का विचार करेंगे तो वो चैतन्य को जान लेगा अभ्याकृत शब्द का अर्थ तो हो जाएगा चैतन्य अर्थात जगत अध्यस्त इस प्रकार की मान लेगा केवल कल्पित जगत अगर कल्पित तो है तो किस में कल्पित तो कहेगा चैतन्य में कल्पित तो और जगत बन गया इस प्रकार किसका बना कहते हैं कि ज्ञान का बना प्रधान का जैसे संख्या लोग कहते हैं परिणामवादी है वो वो लोग लोग कहेंगे मूल प्रकृति का परिणाम जगत तो वेदांति कहेगा परिणाम मानेंगे तो फिर संख्या जैसा तो उससे क्या होगा आपको कारण का ज्ञान परिणाम मतलब जिसका परिणाम हुआ मूल प्रकृति माया उसका ही ज्ञान हो जाएगा जा। <laughs> यहाँ तक ये पंक्ति आगे कमा कर दीजिए तद तो यथात्म्यम से अव्याकृतत्व कमा आगे पूर्व पक्ष का शंका है आप दूसरा ये कह दिए कि अपीति अपीति वैसा लय हो जाना इस प्रकार की जो उपासना करेगा वो लय हो जाएगा तो उपासना करने का फल यही हुआ कि लय हो गया तो पूर्व पक्ष कहता है प्रलय भवनम अनिष्टत्वा तो न फल इतनी आशंका उपासना करके अगर उपासक लय हो गया तो इस प्रकार के ये उपासना का फल तो ये तो अनिष्ट हो गया प्रलय भवनम ये फल हो गया प्रलय भवनम प्रलय हो जाना तो ये तो अनिष्ट है न फल इत्याह। सिद्धांत इसका उत्तर दिया जगत भाष्य में अपीतिश तृतीय पंक्ति में अपीतिश जगत कारणात्माती जगत का जो कारण है तद्रूप हो जाता है तो ये अनिष्ट नहीं है जगत का कारण रूप हो जाता है तो जगत का कारण आप इस मतलब माया को ले सकते हैं अथवा चैतन्य को ले सकते हैं जैसा आपका बुद्धि है उसी मुताबिक जाए टीका में तकत्व ज्ञाने फलभेद कथनात्ना भेद आशंक्य अंगलभेद श्रुतेर अर्थवादत्वेत्य आह तत्र तत्र एकत्व तो ज्ञान होने से फल भेद कहा गया प्रत्येक पर्याय में दो पदार्थ में एकत्व तो कहा गया विश्व का किसके साथ एकत्व तो कहा गया अकार के साथ और उसमें दो सादृश्य कहा और आप ये दोनों सादृश्य तो और उसका फल भी कह दिया तो आ, सर्वान कामान आपनोती और महत्म आदि प्रथम भी हो जाता है ये फल भी कह दिया उस पर्याय में दो सामान्य उसके लिए दो फल द्वितीय पर्याय में किसका किसका ऐक्य हुआ उकार और वहां के लिए दो सामान्य कहा था एक उत्कर्ष और दूसरा उभयतुम दोनों का बीच में होना तो उसके द्वारा क्या फल कहा गया उसका ज्ञान संतिक का उत्कर्ष हुआ और आ, ज्ञान संतुति का उत्कर्ष हुआ और दूसरा फल कहा पक्ष में शत्रु मित्र दोनों में वो अर्थात अप्रद्वेश हो जाएगा कोई उसको द्वेष नहीं करेगा ये फल हुआ और तृतीय में अभी किसका किसका बीच में कहा गया मकार और प्राजी का बीच में इसमें भी दो सादृश्य कहा गया मिति और अपिति तो इसके दो सादृश्य कहा गया और उसका फल हो गया जगत का याथात्म्य को ये जान लेता है और ये जगत का अधिष्ठान रूप ये जगत का कारण रूप बन जाता है अपीतिश्च भ अपितिश भवती अर्थात जगत का कारण रूप भी हो जाता है भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा अपितिश्च जगत कारण आत्मा भवती जो मंत्र में अंतिम कहना है अपितिश्च भवती यम वेद अपितिश्चय अर्थात जगत कारण रूप हो जाता है तभी प्रत्येक पर्याय में सादृश्य भिन्न भिन्न फल भिन्न भिन्न कहा गया और ए ऐक्य जिनका बीच में हुआ वो भी भिन्न भिन्न है प्रत्येक पर्याय में खुले से अभी शंका हो गया कि ये तो तीन उपासना है और विश्व का ऊ और तेजस्व का म और प्राज्य का ये तीन अलग अलग उपासना है सादृश्य अलग है फल अलग है फल अलग हो गया तो उपासना अलग हो जाएगा तभी तो ये शंका करते हैं तत्र तत्र एकत्व ज्ञान है ठीक है मैं तत्र तत्र एकत्व ज्ञान है तत्र अर्थात प्रथम द्वितीय तृतीय अवस्था में एकत्व ज्ञान होने से और वहां फल भेद कथनात् प्रत्येक में फल का भेद हो गया उपासना भेदम आशंक्य तो अर्थ उपासना भिन्न होगा आशंका करके कहते अंग अंगेश फलभेद श्रुते अर्थवाद जहाँ अंग में फल कथन किया जाता है वो अर्थवाद है अर्थात तो अंगों का फल मुख्य फल नहीं होता है जैसे दर्श पूर्ण मास का अंग होते हैं प्रयाज तो जिसका प्रयाज ईजे तो वो प्रयाज जा करके उनका जो भ्रातृव्य है उनको सब रोधन कर देगा उनका जो शत्रु है वो प्रयाज जिसका किया जाएगा वो उनका शत्रु को सब रोधन कर देगा अर्थात तो उनका शत्रु को सब बंद कर देगा तो इस प्रकार के कहते हैं अंग में जो फलश्रुति हुआ कहते हैं ये अर्थवाद है अर्थात तो जिसका अंग में भी इतना सामर्थ्य है वो मुख्य कर्म में कितना सामर्थ्य होगा हो अर्थवाद कहते हैं प्रशंसा करना तो प्रशंसा करते हैं कर्म में प्रवृत्त हो इसलिए तो ये न्याय है <laughs> अंगेशु फल कथनम <फलोकत्तिनं> अर्थवाद ये न्याय है मीमांसा सूत्र है दर्शक पूर्णमाश प्रयाज अंग है दर्शक पूर्ण मास मुख्य कर्म है फल भेद श्रुतेर अर्थवादेत्य तो आह भाष्य में अत्र अवान्तर फल प्रधान साधन स्तुति अर्थम यह जो अवान्तर फल अर्थात अंग का फल कथन हुआ अवान्तर अर्थात बीच में होने वाला फल अवान्तर फल क्यों कहते हैं कहते हैं कि प्रधान साधन का स्तुति करने के लिए दर्श पूर्ण मास का स्तुति करने के लिए अंग प्रयाज आदि में फल कर देते हैं इसी प्रकार की यहाँ मुख्य साधन हो गया ओंकार का उपासना ओंकार उपासना का स्तुति करने के लिए यह उसका जो अंग है ओ अउम ये सब में फलोकथन कर दिया गया प्रधान साधन स्तुति अर्थम स्तुति करने के लिए ओंकार उपासना ये केवल असन्यासियों के लिए बिहत है प्रधानस्य टीका पादना मात्रण क्रमेक फल कथन सर्वान्दर्वात्मन अंतर्भान साधन यदाख्यम तुतौपयुते तेन चदपाससन इतर से तदंगवादास्ेदक पादान नं, मात्रा नाम च पाद और मात्रा पाद किसका है मात्रा किसका है ओंकार का पाद आत्मा का मा, मात्रा है ओंकार का किनका क्रमाद एकत्व तो विज्ञान है तीन पर्याय में एकत्व तो विज्ञान कहा गया और फल कथन भी कहा गया एकत्व तो विज्ञान है फल कथनम एकत्व तो विज्ञान का विषय में फल कथनम विज्ञान उपासना एकत्व उपासना करने से जो फल कथनम सर्व इसका क्यों कहा गया सब सर्वान पादान सर्वान मात्राश्च सर्वान के साथ सारे पाद और मात्रा मात्राश सर्वाह अच्छा अच्छा सर्वान पादान मात्राश्च सर्वाहा द्वितीय बहुवचन मात्रास्त्रिंग अनु से मात्राश सर्वाह ये सबको स्वात्मनी अंतर्भाव अपने में अंतर्भाव करके तो प्रधानस्य ब्रह्मध्यान से साधनम यदकार ये बात कहने के लिए भगवान भाष्यकर का एक छोटा प्रकरण ग्रंथ है पंचीकरणम अ को वो में लय करे ऊ को म में लय करे म को ओंकार में लय करे और ओंकार को अहम में लय कर दे अंतिम में अहम रहना चाहिए नहीं तो अहम को ओंकार में लय कर दिया और ओंकार तो गए गंगा जी <laughs> तो इस प्रकार में नहीं रहा ये नहीं होना चाहिए में अहम में सब आ जाना चाहिए नहीं ये जगत का अधिष्ठान इस प्रकार के होना चाहिए स्वात्मी अंतर्भाव अपने में अंतर्भाव करके अर्थात ये जगत पहले देखेगा की स्थूल और सब विचार में अंतर्भाव हो गए जब आप विश्व को तो में अंतर्भाव करेंगे तो ये धीरे धीरे निश्चय होगा ये सब जो दिखता है इंद्रिय ये सब नहीं है केवल यहाँ इंद्रिय लाकर के कुछ पहुंचा दिए और हम उसके बाद चिंतन कर रहे हम गए थे नीलग्न भगवान का दर्शन हुआ इंद्रिय चक्षु इंद्रिय दर्शन कर लिया उसके बाद क्षण भर के लिए आंख बंद कर लिया अभी आंख बंद करके जो चिंतन किया तो इसके आगे ये और इंद्रियों का कोई कार्य नहीं रहा तो अभी यहाँ दर्शन किया उसके बाद चिंतन किया उसके बाद गया कहीं भोजन करके कहीं फिर बैठा रहा उसके बाद जो चिंतन किया अभी तो वो दर्शन करके तुरंत चिंतन नहीं कर रहे है अभी वो जो चिंतन किया फिर बैठ करके तो इसी को कहेंगे कि अभी वो तैजस अवस्था में है अगर तो अभी तैजस अवस्था में है जिस समय में खड़ा होकर के देख करके फिर अगला अगला क्षण में आ गया तो उसी समय में मतलब देख करके द्वितीय क्षण में चक्षु बंद करके तेजस हो गया जिस समय में देख रहा है चक्षु खुला है अगर इंद्रियों को वहां से हटा लेगा, आंख बंद नहीं किया आंख खुला है किंतु इंद्रियों को हटा लिया तो हटा करके मन में चिंतन करना इंद्रियों को हटा लिया अर्थात तो मन को इंद्रियों के साथ से हटा लिया आंख खुला है चिंतन करता है बहुत समय होता है आंख खुला है और और कहीं चिंतन करता है Kö अगर खुले आंख होते हुए अन्य को चिंतन किया तो वास्तविक उस समय होते जैसा हुआ इंद्रिया तो खुला है सब हुआ है तो इसी प्रकार की ये पदार्थ केवल अभी आंख खुला है किन्तु मन में चिंतन करता है इसी प्रकार की अगर हम अन्यत्र सर्वत्र ये विचार करें इंद्रिय ला करके पहुंचाने से हम ग्रहण करते हैं चिंतन करते हैं तो ये इंद्रिय नहीं पहुंचाने से भी हम चिंतन कर सकते हैं तो ये धीरे धीरे इंद्रियों का महत्व ये चला जाएगा इसको कहा जाएगा कि इंद्रिय को लय कर लिया इंद्रिय जो लाते हैं वो सब कुछ लाने का जरूरत नहीं सब अंदर में ही है सब हम चिंतन कर सकते हैं हम कहते जिसको हम पहला बार देखा नहीं वो कहाँ से आएगा कहेंगे जब आपका ये सामर्थ्य बढ़ेगा ना आपके लिए कुछ भी पहला बार नहीं होगा जो योगी होते हैं वो हो क्या रामेश्वर जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे कहेंगे वो तो बद्रीनाथ में बैठे बैठे वो रामेश्वर भगवान का दर्शन करेगा तो जब जब तेजस्व तो में सामर्थ्य बढ़ेगा विश्व से हट जाएगा तो यही है सब योगों का सिद्धि तो सब तेजस्व तो में वो फिर जान लेगा सब इसी प्रकार के दर्शन करेगा तो ये हमको क्या कर रहा है कहते इंद्रिय जो लाते हैं उनको धीरे धीरे ये हटा देना है ये सब कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार करके अधिक अर्थात तेजस तो तो को महत्व देना है जो हमारा मन ये चिंतन करता है धीरे धीरे अधिक समय अर्थात तो इंद्रियो से रहित तो होना है ये होने से तेजस तो अधिक चलेगा तो उसको ये मिथ्या व्यर्थ ये सब क्यूँ लाना है इंद्रियों को क्यूँ चलने देना है ये बार बार रोकना पड़ेगा इनका अभी जो स्वाभाविक गति बन गया हमको बिना पूछे चले जाते हैं अभी उनका ऐसा स्थिति है उनको हमें इतना रोके इतना रोके तब नहीं पूछ करके जाएंगे नहीं तो कहते हैं ना ये जो ये कहते ना जो लड़के लोग होंगे वो बिना पूछ के कुछ ना कुछ उत्पाठन कर देंगे आपको दस बार कहना पड़ेगा आप पांच बार कहने पर भी हो भूल गया दस बार कहना पड़ेगा इतना कहेंगे कि आगे नहीं पूछ करके जाएगा नहीं तो उतना कहना ही पड़ेगा इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है पूछना अर्थात बार बार उसको रोकना पड़ेगा नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना आगे फिर जाने से आगे आप देखेंगे कि मन कैसे आपको पूछता है एक बार कर लू एक बार देख लूँ एक बार खा लूँ मन ऐसे पूछेगा तो कहेंगे ना नहीं होगा रुक जाएगा ऐसा होने से वो मन आगे कहेगा भी नहीं क्योंकि अभी उसका अभ्यास पड़ा है आप उसको रोकें अभी वो अनुरोध करता है आप उसको भी नहीं दिए आगे वो कहेगा नहीं ये सामान्य भी बात है जगत में जब आप किसी को अनुमति नहीं देंगे दो चार बार कहने से आगे वो, वो बोलेगा नहीं बोले तो नहीं होगा तो ये स्थिति अर्थात इसको कहा गया फिर वैराग्य इंद्रिय से दृढ़ हो गया फिर हो एक वैराग्य होगा ये अभ्यास करना होता है स्वात्मनी अंतर्भाव्य प्रधान ब्रह्म ध्यान साधनम यद ओंकाराख्यम सबको आत्मा में अंतर्भाव करके अर्थात आत्मा में मेरे में अभी वो कारण स्थिति में आया अथवा विवर्तमाना तो फिर चैतन्य स्थिति में आया तो प्रधान जो ब्रह्म ध्यान है उसका साधन यद ओंकाराख्यम अक्षरम ओंकार जो अक्षर है उसका स्तुति में उपयुक्त उपयुजते ख में ये जो फलक किया गया है ये ओंकार का स्तुति में ओंकार साधन है ब्रह्मध्यान का इसका स्तुति करने में लगेंगे तेन च एव एकम उपासनम इसलिए ओंकार का उपासना एक ही है इतर से तद प्रधाना। प्रधाना। प्रधान से ब्रह्मध्यान से समान अधिकरण उसका साधन हो गया ओंकार अर्थात ओंकार के द्वारा ब्रह्म का ध्यान करें अभी हम अकार के द्वारा विश्व का ध्यान करते हैं मकार के द्वारा कही तो जो सका ये ओंकार के द्वारा ब्रह्म का ध्यान करें ये प्रधान है एकत्व उपासनम और इतरस्य जो तीनों अवयव का उपासन कहा गया तद अंग ओंकार तो का ध्यान जब करेंगे ये मुख्य हो गया और उसका अंग का करेंगे अ उ म का ध्यान करेंगे ये सब अवयव हो गया तो इसलिए न उपास भेद उपास्थि भेदक नहीं बनेगा अंग में फलकथन होने से ये उपास्ति का भेदन करने वाला नहीं होगा उपास्थित एक ही है ब्रह्मध्यान ही है एक ही उपासना है अच्छा आगे तो ये ये अभ्यास है उपासना का क्या अर्थ है कि अभ्यास करना वास्तविक अधिक जब हम शरीर को व्यवहार करते हैं तब तो देखेंगे हमारा मन बहुत अधिक समय कार्य नहीं करता निर्णय कर लिया कि वहां जाना है उसके बाद तो चलता रहेगा ये कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है और कभी कभी बिल्कुल बंदी है अगर कहीं देखता है रास्ते में जाने का समय लोग आ रहे हैं गाड़ी जा रहा है वो हो रहा है वो सब है देख रहा है तो ठीक है उतरा चल रहा है और कभी कभी हम जागृत नहीं हो और वो चल रहा है चलो वो भी चलेगा सोया नहीं कभी कभी बिल्कुल बंद रहता है ये बंद रहता है कब पता चलेगा जब हम ध्यान करते हैं तब देखेंगे ये बंद हो गया एकदम अर्थात तो कुछ भी नहीं है हम ध्यान भी नहीं कर रहे हैं ये चलता भी नहीं एकदम बंद हो गया इसको कहते हैं कसा ये हो गया स्वप्न सूक्ष्म निद्रा इसको हटाना है पहले जागृत निद्रा को तो हटाना है ये सूक्ष्म निद्रा को हटाना है इसलिए इसको तो हमेशा चलाना है हमेशा चलाने से उसी में चला जाता है जहां उसको रुचि है कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है आप शास्त्रीय मार्ग में चलाने के लिए धीरे धीरे करके चला सकते हैं और मन को थोड़ा अगर सो जाता है तो सो जाने दीजिए ये सब एडजस्ट करके आपको चलना पड़ेगा अगर सोने के लिए मन को देते नहीं वो बिल्कुल एकदम अशास्त्रीय में भागता है कहेंगे तो थोड़ा फिर सोने के लिए दे दीजिए मन को अगर अशास्त्रीय में चलता नहीं किंतु एकदम बहुत ज्यादा चलता है तो कहेंगे तब उसको चलने के लिए दीजिए और धीरे धीरे उसको शास्त्र में ले आए अगर चलता है हमेशा तो फिर सोने के लिए नहीं देना है वही मतलब चलने को धीरे धीरे शास्त्र में लाएंगे शास्त्र से फिर आगे वो स्थिर रहेगा स्थिर रहेगा जागृत होकर के स्थिर रहेगा ये अमनिभाव अवस्था में आ जाएगा तो मन ये बंद नहीं होना चाहिए ये आगे आएगा ना और लय सम्बोधय चित्तम विक्षेपम समयत पुनः सकसा बीजानी समम प्राप्तम सम प्राप्त नीच न, न नचालय ऐसे आगे आएगा तृतीय तृतीय प्रकरण में चौलीस मा तिर है ये लय सम्बोधय चित्तम वो लय हो जाता है उस अवस्था में उठाना है उसको ये बंद नहीं होना है मानो बंद नहीं होना है अगर बार बार बंद हो गया आगे वो स्थल निद्रा लाएगा उस समय में क्या करेंगे उसको उठा करके चाहे उस अन्य चीज में लगा दें कैसे किस चीज में लगा देंगे जहां उसको नींद नहीं होगा गए थे गंगा जी दर्शन करने के लिए वहां राफ चल रहा था वो लोग हल्ला कर रहे थे इसमें नींद नहीं आएगा और सो भी नहीं जाएगा अगर वो केवल गंगा जी का चिंतन करने से वो लय हो गया उठा करके रात को चिंतन करना है लय तो नहीं होना है तो पहले वो जागृत रहे फिर आगे उसको धीरे धीरे हम उसका मोड बदल सकते हैं तो लय होने से संबोधन करना है उसको उठाना है अच्छा आगे ठीक टीका मैं पादना मात्रण यद्रुत्यापन्य त्रुत विवरण पूर्ववद श्लोकान अवतरयती एक पादा ये एक गया स निमित्त इसमें कुछ निमित ही एक कने के लिए सादृश प्रत्येक पर्याय में द्व द्व कहा गया श्रृत उपन्यस्तम श्रुति के द्वारा उपन्यस्तम उपन्यस्तम कथित तत्र अर्थ विवरण रूपान श्रुति का अर्थ को कहने वाले पूर्ववत श्लोकान् भगवान गौड़पादाचार्य अभिश्रुति का अर्थ को कहने के लिए श्लोक कहते हैं जैसे पूर्व श्रुति मंत्र को कहने के लिए सब श्लोक कहा गया था ऐसे अभी ये कह रहे हैं वो श्लोक का अवतारण करते हैं भगवान भाष्य का भाष्य में सबसे ऊपर में है पृष्ठा का ऊपर में अत्र ये श्लोका भवंती ये श्लोका ये अत्र श्लोका भाष्यकार हैं ये श्लोकों का अवतरणी का देते हैं विश्व महादिमात्कृंप्र पतौदसाव विश्व मात्र आदि आदिम आपतीकम आति सामान्यम आपकी सामान्य अत्व विभक्षा विश्व अकार है तो विश्व अकार विश्व अत्व विश्व अ हो जाने से विश्व का अत्व हो जाएगा ये विभक्स्यायम इसका क्या अर्थ कहते मात्रा संप्रति विश्व अकार मात्रा को प्राप्ति किया ये दोनों एक है विश्व से अत्व इसी का अर्थ हो गया मात्रा संप्रति पत्व अकार मात्रा को प्राप्त किया विश्व इसमें आदि सामान्यम और आपती सामान्यम एव उत्कटम स्याद एक आदि रूप का सामान्य हुआ एक रूप का सामान्य हुआ उत्कटम उत्कटम स्पष्टम ये दोनों सामान्य स्पष्ट है स्याद होता है टीका में प्रथम प्रथम अभेद पद विषदयति प्रथम पाद और प्रथम मत्राया अभेद उत्तम अभेद अभेद्वन में कहने के लिए सामान्य दो उक्त साम दोम विशदयति स्पष्ट रूप से कहते हैं भाष्य में विश्वकार मतत्व यदा विवक्ष्यते विश्व का क्योंकि श्लोक में विश्व अव अवर्थत अकार मतृत्व यदा विवक्ष्यते जब कहना चाहते हैं तदा आदिसा उत न्याय न उत्कट उद्भूत प्रथम सामान्य हो गया एक सामान्य हो गया आदित्व दोन में आदि है आदित्साम उक्त न्यायन उक्त न्याय कहा गया था और तीनों अक्षर में आदि है विश्व तीनों में आदि है उक्त न्याय न उत्कटम उत्कटमर्थ उतम उद्दूत अर्थत ग्रहण योग्य दृश्यूत टीका में उक्त आदिर अश इत्यादि शेष आदिर से अस्थित तो यहाँ आदिर अच्छे अस्थि वहाँ आदि अर्थात आदित्व आदि अस्थित कहा गया था पहले छिया पृष्ठ में यथा पुनरुक्ति परिहार द्वारा विवक्षितम अर्थम आह अजय यहाँ तक ओ पूर्ण मद पूर्ण मदं पूर्ण bhūma me bhūpati sati sati ūna namas